रोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल जो दायक फल चारुष राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गो भाई सब संतन की जय दुआई फिक्किस बाद सोई जस गाई भगत भवतरहीं कृपा सिंधु जनयित तनुरहि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्रेकतेका बखानी, बखानी। सवधान सुन सुमति भवानी द्वारपाल के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको जय अरु विजय जान विप्रसाप ते दूनु भाई दून भाई तामस तिन पाई देय तिन पाई।, पाई कनक कशिपयरु हाट कु लोचन जगत विदित सुरपति मद विजयी समर वीर विख्याता धरि बराह बपुएक निपाता हुई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा भय नि साचर जायते महावीर बलवान कुंभकरण रावण सुभट सुर विजयी जान जय जग जान शुर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भय सब संतन की जय <coughs> अब कल देख रहे थे कि भगवान शंकर जी जो है वो भगवान के अवतार लेने के हेतु बताते हैं कारण क्यों भगवान अवतार लेते हैं अवतार लेने की बात से यही पता चलता है कि भगवान तो पहले से ही हैं अवतार नहीं लिए राम रूप धारण नहीं किया उसके पहले भी भगवान विद्यमान और वो सत्स्वरूप चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप होकर के सर्वत्र विद्यमान समस्त जगत के आधार ये जगत सब उन्होंने अपनी माया के द्वारा रचा तो वो मायापति है माया के स्वामी है जीव की रचना भी उन्हें भगवान ने की और जीव जो है वो माया के अधीन है इसलिए अज्ञान में है मोह में पड़ा हुआ है ये जीव, जीव जो है अज्ञान के कारण इस जगत को स्वप्न के समान होते हुए भी सत्य समझ रहा है ये जीव की समस्या है तो ऐसा जो परमात्मा है जो समस्त जीवों का स्वामी है समस्त जगत का स्वामी है जीव और जगत जब नहीं है तो भी है जब जीव और जगत हैं तब भी वह है जब ये सब जीव और जगत पुनः लीन हो जाते हैं प्रलयकाल आ जाती है तब भी वो परमात्मा यथावत विद्यमान रहता है वही परमात्मा जो वो अवतार लेता है अनेक प्रकार से अवतार लेता है तो उन्हीं अवतारों की कथा की क्यों अवतार लेते हैं तो पहले तो एक कारण ये बताया क्या अवतार लेने का कारण क्या बनता है तो ये कि जब जब अधर्म बढ़ता है धर्म घटता है तब तक भगवान अवतार लेकर के अधर्म का विनाश करते हैं अधर्मी लोगों को समाप्त करते हैं जो धर्मी सज्जन लोग हैं उनकी रक्षा करते हैं विप्र हैं सुर हैं गौ है पृथ्वी है इन सबकी भगवान रक्षा करते हैं ये धर्म के ही द्वारा ये रहते हैं धर्म से ही धारण किए जाते हैं धर्म न हो तो इनकी रक्षा नहीं हो सकती विपरों की रक्षा धर्म से ही है अगर वो धर्म पर नहीं चलते धर्म का आचरण नहीं कर पाते तो फिर तो तो उनकी रक्षा नहीं है इसलिए धर्म की रक्षा करके विपरों की रक्षा हो जाती है अगर धर्म नष्ट हो जाए तो असुर बढ़ जाते हैं अधर्म असुरों का बल अधर्म है विपरों का धर्म साधु संतों का बल धर्म है जब धर्म बढ़ेगा तब तो साधु संत सज्जन विपराधी बढ़ेंगे जब अधर्म बढ़ेगा तो असुर बढ़ेंगे दुराचारी भ्रष्टाचारी बढ़ेंगे तो अधर्म के कारण बढ़ते हैं तो भगवान जब देखते हैं कि दो स्थितियां बराबर जगत में आती रहती हैं तो जब अधर्म की वृद्धि होती है और मनुष्य अपने आप ही से इन अधर्मियों का समाप्त नहीं कर पाते और संत पुरुषों की रक्षा नहीं हो पाती तब तो स्वयं अवतार लेकर के उनका विनाश करते हैं और वेदों का भी विस्तार करते हैं वेद का जो ज्ञान है जो परमात्मा का ज्ञान है उस ज्ञान को भी बताते हैं कि परमात्मा का शरण लो धर्म के मार्ग पर चलो तो धर्म की शिक्षा भी भगवान देते हैं भक्ति की भी शिक्षा देते हैं ज्ञान की भी शिक्षा देते हैं ऐसा देने से लोग जो है वह भ्रम के कारण गलती से जो असुरभाव को प्राप्त हो गए वो सन्मार्ग पर आ जाते हैं उनको ज्ञान हो जाता है सन इस प्रकार से धर्म की रक्षा ऐसे भी हो जाती है धर्म की रक्षा दो प्रकार से होती है एक तो अधर्मियों का विनाश करने से धर्म की रक्षा होती है और दूसरे धर्म का प्रचार करने से धर्म की रक्षा होती है जो अधर्मी है उनके अधर्मी को दंड मिले दंड दिए भी न माने तो उनका विनाश कर दे तब तो अधर्मी जब विनष्ट होंगे तब धर्मात्मा शेष रहेंगे तो धर्म की रक्षा होगी दूसरा कार्य ये है कि धर्म की शिक्षा दें तो लोग बाक धर्म को स्वीकार कर लें और से हट जाएं तो भी धर्म की रक्षा हो जाती है और दोनों ही कार्य आवश्यक धर्म की शिक्षा भी समाज में होती रहे जिससे कि धर्म का प्रचार होता रहे धर्म ही घटते रहे धर्म करने का उत्साह बढ़ता रहे सन्मार्ग को चलने का उत्साह बना रहे दूसरे ये भी आवश्यक है कि जो अधर्मी बढ़ते रहते हैं जो धर्म को नहीं सुनते नहीं मानते दंड हैं, असुर हैं उनको दंड देने का विधान होना चाहिए उनको ऊपर शक्ति की जाए दंड दिया जाए मारा जाए उनको हांसी सजा चढ़ाई जाए उनको गोली चलाई जाए उनको ऊपर तो कुछ इस प्रकार से करके जो उनको उनका विनाश किया जाए तो प्राचीन काल से धर्म के रक्षक की दो शक्तियां रही है और इन दोनों शक्तियों के प्रतीक है एक विप्र लोग और दूसरे छत्री लोग विप्र लोग उपदेश दे करके धर्म की रक्षा करते हैं और छत्री लोग, लोगों को अपराधियों को मार करके दंड दे करके, तब धर्म की रक्षा करते हैं छत्रियों का क्या धर्म है कि जो अपराधी हैं उनको दंड दे अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं उनको रोके न चलने दे उनको और उनको यहाँ तक रोके की कहे की ये तो अधर्मी लोग तो बड़े प्रचंड हैं, बड़े शक्तिशाली हैं हमारे रोके नहीं रुकते तो शास्त्र कहता है कि उनको रोकने के लिए धर्म से रोकने के लिए उनसे युद्ध करो लड़ो और लड़ते लड़ते अगर छत्री प्राण भी दे दे और वो असुर लोग न मारे मारे तो भी छत्री का धर्म है ऐसा करे प्राण देने को भी तैयार रहे लेकिन अधर्मियों को न बढ़ने दे धर्म की रक्षा के लिए धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए अधर्मी लोगों से लड़े और प्राण देने को तैयार रहे ये तब जब अगर कोई कहे कि हम क्यों मरें जा करके, तो फिर वो छत्री नहीं फिर बनिया बनिया हो सकता है फिर और कुछ हो सकता है शुभराज जो इनको धर्म की रक्षा के लिए मरने को तैयार हो वही छत्री और जो धर्म के मार्ग पर स्वयं चले और अन्य लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए शास्त्र प्रमाण आदि दे उनको उत्साहित करे वो विप्र है इसलिए विप्र का अपना काम है सम, समाज में विप्र की बड़ी आवश्यकता है समाज में छत्री की बड़ी आवश्यकता है जो राज्य शासन जो है वो हो छत्रियों का कार्य है प्राचीन काल में छत्री और राजा एक ही बात अगर कोई राजा किसी ने देखा कि राजा है तो इसके मैंने छत्री अगर कोई बतावे कि हम छत्रीय हैं तो इसके मैंने तुम राजा हो चाहे देशभर के राजा हो चाहे प्रांत के राजा हो चाहे गांव के राजा हो लेकिन तुम जो है राजा हो Alors अगर छत्री हो तो तुम राजा राजा हो को मैंने राज्य करो शासन करो जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं उनकी रक्षा करो और जो अधर्म के मार्ग पर जाने वाले हैं उनको दंड विधान उनके लिए दंड दो ये समाज की व्यवस्था के लिए आधारभूत सिद्धांत है और सारे संसार में यही सिद्धांत चलता है और यही प्राचीन काल में इस प्रकार की व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था इसी प्रकार की थी तब भगवान अवतार लेते हैं तो दोनों कार्य करते हैं विप्रों का भी कार्य करते हैं क्षत्रियों का भी कार्य करते हैं भगवान उपदेश भी देते हैं धर्म का इसलिए कह दिया सत्य से तो पालक राम कहते हैं कि राखे तो। ये राख ही निजस्वी से हेतु ये उपदेश दे करके करते हैं वेदों का उपदेश देते हैं धर्म का उपदेश देते हैं तो वो एक काम ये भी भगवान ने बता दिया कि ऐसा भगवान कार्य करते हैं रामचरितमानस में कथाएं भी चलते हैं देखते हैं भगवान जगह जगह उपदेश देते हैं जब राजा हो जाते हैं तो उसके बाद जब छ इकट्ठे अयोध्यावासियों सबको इकट्ठा करते हैं उपदेश देते हैं वन में भी जगह जगह कहीं लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं कहीं सवरी को उपदेश दे रहे हैं कहीं वशिष्ठ जी को उपदेश दे रहे हैं इस प्रकार सब जगह देखते हैं कहीं न कहीं सबको जो है वो उपदेश देते रहते हैं भगवान तो धर्म क्या का मार्ग बताते रहते हैं भरत जी को भी धर्म का शिक्षा दी उन्होंने जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे तब तो उन्होंने भरत को बताया कि देखो धर्म क्या है तुम भी धर्म के मार्ग पर चलो हम भी धर्म के मार्ग पर चलो तो शिक्षा भी देते रहते हैं धर्म के छत्री का भी काम पहले ये है राजा का भी काम ये है वो प्रजा से कहे कि देखो सब लोग धर्म के मार्ग पर चलो सब नीति उसके मार्ग पर चलो यही तुम्हारा धर्म है इसी से तुम्हारी रक्षा है इसी से तुम्हारा हित बताता रहे और लेकिन लोग जब न माने तो उनसे फिर कहे कि देखो तुमसे कह दिया कि धर्म के मार्ग पर चलो तुम धर्म के मार्ग पर नहीं चलते इसलिए तुम दंड मिलेगा तुमको तुमको दंड दे उनको फिर और दंड देने पर साधारण दंड से भी न माने तब कठोर दंड दे उनको ये विधान इस प्रकार तो एक शासन का एक तरीका है वो तो ऐसे ही करके ये जो है यहाँ पर बताते हैं भगवान ने जो है वो भगवान अवतार लेते हैं तो निज राख निज सुरत से तु एक काम ये करते हैं और दूसरा काम क्या करते हैं कि ये ये है असुर मार थापही सुरन ये छतरी का काम असुरों को मारते हैं और थापही सुरन असुरों की स्थापना करते हुए उनकी रक्षा करते हैं देवताओं की रक्षा करना देवताओं ने साधु लोग संत लोग विप्र लोग आदि इन सबकी रक्षा करते हैं ये छत्री का मुख्य छत्री कार्य इस प्रकार से हो गया और फिर एक तो प्रयोजन ये बताया कि इस प्रकार से ये कार्य करते हैं दूसरा ये कि भगवान अपने जीवन में कैसे व्यवहार आचरण करते हैं जो आदर्श है मैंने छत्री क्या यहाँ उतार लिया तो छात्र धर्म का पूरा पूरा पालन करते हैं एक छत्री को कैसा होना चाहिए एक राजा को कैसा होना चाहिए वो कैसा जीवन जिये कैसे व्यवहार करे अपने भाइयों से कैसे व्यवहार करे परिवार में कैसे व्यवहार करे अपने समाज में जब बाहर निकले तो लोगों से कैसे व्यवहार करे बड़ों से कैसे व्यवहार करे छोटों से व्यवहार कैसे करे ऋषियों मुनियों से कैसे व्यवहार करे असुरों को किस प्रकार से मारे उनको दंड दे ये सब भगवान करके दिखाते हैं भगवान के अवतार के माने क्या है करके दिखाना और कोई व्यक्ति करके न दिखा पावे की आदर्श जीवन कैसा होता कैसे जीना चाहिए तो भगवान ने मानो अवतार लिया और ये एक जीवन जी के दिखा दिया कि देखो ऐसे जिया जाता है देखो ऐसे रहा जाता है ऐसे काम किया जाता है इस प्रकार से बोला जाता है ऐसे बैठा जाता है ऐसे चला जाता है ऐसे रहा जाता है ये सब भगवान ने करके दिखा दिया जब भगवान ने करके दिखा दिया तो फिर अब क्या करें कहा कि दूसरे लोग जो है वो सब सीखें और सीख सीख करके दूसरे लोगों को बतावे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो कथा चले देखो भगवान ने उतार लिया तो आदर्श जीवन कैसा है जी करके उन्होंने दिखाया और उसी प्रकार से हमको जीना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी को बतावे देखो भगवान ने उतार लिया और इस प्रकार से उन्होंने आचरण के तुम भी ऐसी करो अगली पीढ़ी फिर उस कथा को सीखे उसी प्रकार से जिए और आगे की पीढ़ी को बता प्रकार का है जैसा होना चाहिए इस प्रकार से जियो यह पॉजिटिव थिंकिंग है अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग एक नेगेटिव थिंकिंग में होती है पॉजिटिव बने विधेयत्मक नेगेटिव माने निषेधात्मक निषेधात्मक थिंकिंग क्या अरे साहब कौन सुनता है अरे साहब इधर कौन काम ध्यान देता है अरे साहब इन बातों से क्या होता है माने ये नेगेटिव थिंकिंग शास्त्र से थिंकिंग को स्थान नहीं इस प्रकार की बातें मूर्खों की बातें फिजुल की बातें लोग बात बादशाह जितना अपने आपको बुद्धिमान समझे लेकिन ये व्यर्थ की बात है सही बात क्या है कि जो भगवान का आदर्श है उस आदर्श की स्थापना करें। स्वयं उसी प्रकार जीवन जिए अन्य लोगों से कहता रहे सुने सुने न सुने न सुने, सुने लेकिन बोलता रहे जब व्यक्ति स्वयं धर्म के मार्ग पर चलेगा तो जब बोलेगा तो उसकी वाणी में बल होगा कुछ और लोग भी सुनेंगे कुछ न कुछ असर पड़ेगा इसलिए ये है ये जो ये क्रम इस प्रकार से चलता है एक के बाद एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जो कार्यक्रम चलता रहता है भगवान का लीलाओं का वर्णन वो लोक कल्याण के लिए है सबका हित उसी में है इसलिए कहते हैं भगवान शंकर जी अब कहते हैं कि सुई जस गाय भगत भक्त रही भगवान की उसी इस गाथा को गागा करके भक्त लोग संसार सागर ऐसी पार होते हैं ये अपनी पौराणिक भाषा बोलने का तरीका ही है माने भक्त लोग भगवान की असगाथा गाते हैं इसी से उनके सारे दोष दुर्गुण दूर हो जाते हैं और उनमें सदगुण आ जाते हैं सदगुण आ जाता है ज्ञान आ जाता है भक्ति आ जाते हैं मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं इस प्रकार से कर लेते हैं वैसे अगर कहें लौकिक दृष्टि से तो कहें भगवान आदर्श रूप है उनके आदर्शों का पालन करके व्यक्ति जब जीवन जीता है तो संकट में नहीं पड़ता गलत रास्ते पर नहीं जाता और उसको संकट नहीं आते परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ती जैसे मान लो कल्पना करो कि माता पिता अपने पुत्रों को बहुत धर्म की शिक्षा देते हैं अच्छी शिक्षा उनको दी सदाचार की शिक्षा दी परिश्रम करते हैं बालक ठीक रास्ते पर चलते हैं न्याय न्यायपूर्वक जीवन जीते हैं तब उससे क्या होगा पिता का क्या होगा पिता को भी सुख है वो ऐसे पुत्र जो है पिता की भी आज्ञा का पालन करेंगे उनकी भी सहायता करेंगे उनकी सेवा करेंगे तब देखो पिता अगर जैसी शिक्षा पुत्र को ठीक देगा तो उसके परिणाम में पिता को भी अच्छा फायदा लाभ हो हन थोड़ो उसको इस प्रकार से जो है वो हो सभी को लाभ उससे है लेकिन अगर पिता से लापरवाही बरते और उनको जो है अगर वो लड़के जाए और चोरी कर करके ले आएं ये लड़ाई लड़े तो खूब खुश हों कि देखो लड़के कैसे जो हैं अरे लड़के तो ऐसे होते ही हैं अरे लड़के तो ऐसे ही लड़ते हैं और उसी में बड़े प्रसन्न हों तो इसके माने फिर आगे के लिए वो अपने ही प्राण घातक जीव उत्पन्न कर रहे हैं वो आगे फिर तो उनको हलाकान करेंगे स्वयं उनको परेशान करेंगे दुख देंगे इसलिए शास्त्र ये कहते हैं कि सन्मार्ग पर चलने के लिए बराबर तत्पर रहो बाकी समाज इस प्रकार का होता है कोई भी पीढ़ी हो हर पीढ़ी में हर समय बच्चे होते हैं युवा होते हैं वो सब स्वेच्छाचारी होते हैं मनमानी करने के लिए भागते हैं उनका स्वभाव ही इस प्रकार से होता है धर्म का काम ये है की उनको धर्म की रस्सी में बांधे रहे उनको सदाचार की रस्सी में बांधे रहे उनको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देता रहे ये बात बराबर करते रहना पड़ता पूरे बल के साथ करना पड़ता है कहीं कहीं से तो बालक ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वजन्म से आते हैं तो पहले ही से सदाचारी होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं गंभीर होते हैं सही मार्ग पर चलते हैं आज्ञा का पालन करते हैं और कुछ ऐसे विपरीत स्वभाव के लिए होते हैं जो विपरीत स्वभाव के होते हैं उनके साथ जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन उनके कानून हारने से काम नहीं चलता उनके पीछे पड़े बचपन से ही उनके पीछे पड़ा रहे उनको सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करता रहे सन्मार्ग की शिक्षा उनको देता रहे लेकिन ये सब शिक्षा तभी होगी जब वो शिक्षा देने वाला स्वयं सन्मार्ग पर चले अगर शिक्षा देने वाला व्यक्ति तो लड़ाई लड़ता है सुबह से शाम तक देखो तो घर में बाहर तक गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा कर रहा है और अपने बच्चों को कि देखो लड़ो नहीं तो उसके इस कहने का क्या अर्थ है कहते बहुत बदमाश आपस में लड़ते हो चाहे बच्चे चाहे कहे नहीं लेकिन वो अपने मन में तो बोल ही लेते हैं तुम क्या करते हो दिन भर तुम नहीं लड़ते हो नहीं? तुम गाड़ी नहीं देते हो नहीं? क्या फायदा है तो मैंने इसलिए आवश्यकता ये हो जाती है कि जब सभी धर्म के मार्ग पर चलें तभी तो एक दूसरे को शिक्षा भी दे सकते हैं प्रेरणा भी दे सकते हैं एक वातावरण भी अच्छा बन सकता है समाज का और उसमें फिर आसान हो जाए शिक्षा भी आसान हो जाए लोगों का जीवन भी आसान हो जाए लोग प्रगति भी करें प्रति भी करें सुखी रहे लेकिन जहां वो बिगड़े एक व्यक्ति बिगड़ेगा तो दूसरे को बिगाड़ेगा दूसरा बिगड़ेगा दूसरे को बिगाड़ेगा अनजाने में बिगाड़ेगा जब बिगड़ता है व्यक्ति तो उसकी बुद्धि भी बिगड़ती है तभी बिगड़ता है और जब बुद्धि बिगड़ती है तो उसे ये पता नहीं चलता कि हम बिगड़ गए और हम चाहते हैं कि दूसरे का भी सुधार हो जाए तो कहां सुधार हो जाता इसलिए व्यक्ति को बराबर अपने आप तपस्या करते रहना सारे जीवन तब करके अपने दुर्गुणों को दूर करता रहे अपने आप में सदगुण लाता रहे अपने आप बराबर सारे जीवन ये कार्य होता है तपस्या अच्छा करके जाती है कहते तो सारे जीवन बाल्यकाल से लेकर के अंतिम सांस चलती है तब तक तब करते रहो अब उसमें जो ये है उसी का रूप ये है ये भक्तों की भाषा में इस प्रकार से है वे तो लोग भगवान की गुण गाथा गाते हैं उनके गुणों को सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हैं तो बस उसको सुन सुन करके भगवान की कथा सुनाने वाले जो हैं वो स्वयं भी उनके हृदय में सदगुण आते हैं और जो कथा सुनते हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है धीरे धीरे करके किसी को जल्दी मिल जाती है किसी को देर में मिलती है कोई कथा थोड़ी देर सुनता है तो उसको प्रेरणा मिल जाती है उसी बात को और सही रास्ते पर चलने लगता है और कोई दस बीस वर्ष लग जाते हैं पच्चीस वर्ष लग जाएगा अठास वर्ष लग जाए कथा सुनते सुनते तब मुश्किल में थोड़ा बहुत उस ऊपर असर पड़े तो ये तो अपने पूर्वजन के संस्कार हैं जिनके ज्यादा पाप घिरे होंगे उनको कथा का सब देर में होगा जिनके पुण्य होंगे पूर्वजन के उनको कथा का सब जल्दी दिखाई दे इस प्रकार से होता असर सबके ऊपर है आगे पीछे तो कहते हैं सोई जस गाय भगत भक्त रही कृपा सिंधु जनहित तन धरही तो इसलिए इस प्रकार से भगवान जो है वो जनहित वन भक्तों के लिए सतपुरशों के हित के लिए भगवान तन धरही शरीर धारण करते हैं शरीर बनाते है। ही मैंने भगवान तन होता नहीं है हुँ? लेकिन तन धर ही तन धरने के पहले तन होगा हो कोई नहीं? नहीं इसलिए पहले उनके शरीर नहीं होता है लेकिन फिर शरीर धारण करते हैं। जो निर्गुण निराकार ब्रम है उसका शरीर कोई नहीं लेकिन फिर वो भक्तों के लिए उनको मार्ग दिखाने के लिए उनको इस प्रकार के जीवन जीने का तरीका बताने के लिए शिक्षा देने के लिए इन सब कार्यो के लिए फिर भगवान शरीर बना लेते हैं अपना शरीर धारण करके बना करके फिर सारी ही बन करके और फिर जीवन जी करके लोगों को दिखाते हैं कि देखो ऐसे जियो इस प्रकार से रहो तो राम जन्म के हेतु बने का अब यहाँ तक तो बात हो गई प्रयोजन मान क्यों भगवान अवतार लेते हैं और फिर आप बताते है भगवान के अवतार लेने के कारण कैसे बन जाते है माने घटनाएं भी ऐसी घटती हैं जिनके कारण भगवान अवतार लेते हैं वो भी बताते हैं देखो संसार में भी इस प्रकार की व्यवस्था चलती रहती है कि उसके कारण से भगवान का अवतार लेने का कारण बन जाता है तो वो बताते हैं घटनाएं कैसे घटती हैं तो वो राम जन्म के हेतु अनेका भगवान के अवतार लेने के अनेक हेतु परम विचित्र एक ते एक वो सब बड़े बड़े विचित्र बातें उठती हैं है और उनके कारण से भगवान का अवतार लेना पड़ा एक से एक विचित्र बातें जन्म एक दो एक कहा शंकर जी कहते हैं देखो दो एक जन्मों की कथा सुनाते हैं मैंने भगवान ने कई बार उतार लिया इसी प्रकार से रामा उवतार हुआ और कभी किसी कारण से अवतार लिया कभी किसी कारण से अवतार लिया तो कहते हैं दो एक जन्मों में भगवान ने जो जो अवतार लिए हैं उनके जब जब जो जो कारण बने उन कारणों को हम बताते हैं सावधान सुन सुमुख भवानी की हे भवानी तुम सावधान हो करती तुम सुनो देखो भगवान को अवतार कि लेने के लिए कारण कैसे बन जाते कारण परिस्थितियां वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब भगवान अवतार लेते वो बात अलग है कि अधर्म बढ़ता है अब मान लो अधर्म बढ़ भी गया और धर्म के लोग बाग बहुत दुखी होने लगे लेकिन भगवान अवतार नहीं ले रहे तो क्यों नहीं उतार ले रहे हैं क्योंकि अभी कोई एक ऐसा कारण नहीं बना है जिस कारण से संयोग से भगवान ले। कारण भी आना चाहिए वो कैसे कारण आते हैं देखो उनका उदाहरण आगे तो पता चल जाता है कि द्वार पार हरि के प्रिय के भगवान के दो द्वारपाल हैं। जय और विजय जान सबको सब लोग सब जानते हैं अब इससे समझ में आ जाए की घटनाएं कैसे चलती है भगवान के अवतार लेने की व्यवस्था कैसे बनती है वो देखते भगवान अवतार भी लेना चाहे तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए अवतार तो वो सब उसके लिए वो सब कारण बताते हैं कि देखो कैसे होता है बैकुंठ धाम है वहाँ बैकुंठ में भगवान बास करते हैं बड़ा सुंदर स्थान है बैकुंठ सब स्वर्ण में भवन बने हुए हैं बहुत सुंदर बगीचे हैं। सब वहाँ के जितने लोग हैं सब देवता है देवरूप सबके सब है सब भगवान के भक्त है सब ज्ञानी है ये सब व्यवस्था वहाँ पर वैकुंठ धाम की है वैकुंठ धाम में कोई दुर्गुणी दोषी नहीं है तो सब देवते ही देवता सब महान ऐसे सबके सब है सबके स्वरूप उसी प्रकार के रूप हैं जैसे नारायण के हैं भगवान के जैसे रूप हैं वैसे नारायण रूप में वैसे सबके सब हैं सभी लोग इसी सुंदर रूप में और वहाँ पर जो है वो भगवान के द्वार पर द्वारपाल द्वार है जोड़ी है उसके ऊपर द्वारपाल है भगवान के पुराणों के अनुसार बैकुंठ धाम के पांच पांच पांच ज्योया एक जोड़ी पहले उसको पार करके जाओ तो फिर दूसरी जोड़ी मिले उसको तो पार करके जाओ फिर दूसरी जोड़ी मिले इस प्रकार से एक के बाद एक के बाद इस प्रकार से होते होते तब जाते तो एक जोड़ी के ऊपर जो है वो जय जे और विजय नाम के द्वारपाल है उनका का नाम ये और ये बहुत प्रसिद्ध हो गए पुराणों में इनका नाम आया तो इनका नाम ज्यादा प्रसिद्ध हो गया बाकी और भी चूड़ियों पर द्वारपाल हैं, लेकिन उनके साथ कोई घटना नहीं घटी तो उनका नाम भी प्रसिद्ध नहीं हुआ लेकिन एक जय और विजय नाम के दो द्वारपाल भगवान के द्वार पर खड़े कहते हैं उन सबको सब लोग जानते हैं कि बैकुंठ धाम है द्वारपाल है जय और विजय उनका नाम है ऐसा शंकर कहते है उनको क्या हुआ की विप्रताप दे दोनों भाई तामस ससुर पाई अभी कथा का ज्यादा विस्तार नहीं करते शंकर जी संक्षेप में सुनाते हैं तो कहते हैं एक बार सनत कुमार उनके यहाँ आए भगवान से मिलने के लिए नारायण से मिलने के लिए उनके दर्शन के हेतु तो, तो आये तो जब द्वार ऐसी होकर के जा रहे थे भीतर घुसने लगे तब उन्होंने द्वार पालन विजय ने जो अपने लाठी डंडे लिए खड़े हुए थे उन्होंने अपने उनके सामने झुका दिए और उनको रोक दिया तो इन्होंने कहा कि देखो हम तो हमेशा भगवान के यहाँ जाते रहते हैं उनके दर्शन के लिए कोई हमको रोकता नहीं है और तुमने हमको रोक दिया अब ये सनत सनातन सनत कुमार ये सब चारों विप्र लोग हैं ये ब्राह्मण लोग और भगवान के बड़े भक्त हैं बड़े ज्ञानी हैं भगवान भी उठ का इनका बड़ा सम्मान करते हैं आगे उत्तरकांड में देखेंगे चल कर भगवान राम से मिलने के लिए सनत कुमार जब हैं तो भगवान बगीचे में उनसे मिलते हैं तो वो अपना पीतांबर बिछा देते हैं उसी पर सनत कुमारों को बैठा देते हैं तो ऐसे भगवान जिनका की इतना आदर करते हैं उनके लिए द्वारपालों ने अपने डंडे लगा दिए बीच में तो उन्हों उन्होंने कहा कि भाई तो हम हमको क्यों रोकते हो इस प्रकार है तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको अंदर नहीं जाते मैंने समय उनको द्वारपालों को जब इन्होंने, इन्होंने देखा सनत कुमारों ने की इन द्वारपालों के मन में अभिमान आ गया है कि हम द्वार पर हैं, किसी को भी हम रोक सकते हैं तो रोक सकने के अधिकार का जो अभिमान आ गया उस अभिमान के कारण से जब उन्होंने रोका तो उन्होंने द्वारपालों को छाप दे दिया कह रहे देखो वैकुंठध धाम में आकर के भी तुमको अहंकार यहाँ भी तुम्हें अभिमान ये अभिमान में के कारण से तुम यहाँ बैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो तुमको तो जाकर के भूम पर बात करना चाहिए और असुर शरीर तुमको प्राप्त होना चाहिए ऐसे अहंकारी व्यक्ति जैसे तुम हो ये तो असुर होते हैं तो तुम असुर हो जाओ हो जाओगे तुम असुर उसमें क्या ऐसे बोल अब तो जय विजय जो है घबरा गए कि शादी दिया इन्होंने तो अब तो हमें असुर होना पड़ेगा तो वहां हाहाकार मची और ये बड़ी प्रार्थना करने लगे जय विजय की भगवान हमसे गलती हो गई गलती हो गई अब हमसे अपराध हो गया इस प्रकार से हो गया तब तक ये खबर किसी ने भगवान को नारायण को अंदर दे दी तो वो भी आ गए आकर कहा, के कहा कि भाई क्या हो गया तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से ये हो गया तो भगवान ने इसे सनत कुमार से क्षमा मांगी और इनको अपने अंदर ले गए और ये जय विजय भगवान से प्रार्थना करने भगवान इन्होंने साथ दे दिया तो अब हमारा उद्धार कैसे होगा तब तो भगवान ने कहा कि भाई तुम तो हमारे भक्त हो हमारे सेवक हो और हमारे सेवक का कभी विनाश नहीं होता इसलिए हम तुम्हारी रक्षा करेंगे कैसे रक्षा करेंगे कहा कि देखो कि तुम्हारे लिए जब तुम असुर होगे गए तो हम भी शरीर धारण करके आएंगे और फिर तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे और तुमको मारेंगे तो तुम्हारा आश्वरी स्वरूप नष्ट हो जाएगा और फिर देवस्वरूप प्राप्त हो जाएगा तब तुम फिर हाँ आ जाओगे और फिर जो है ये ये कहा कि देखो इन्होंने विप्रो ने ये कहा कि तीन बार तुम्हें तो असुर स्वरूप धारण करना पड़ेगा तो कहा कि हम तीनों बार अवतार लेंगे और इन्होंने असुर ने अवतार असरों ने, ने जय विजय ने तीन बार शरीर धारण किए असुर के और भगवान ने इन तीन बार मारने के लिए चार बार अवतार लिया चार बार अवतार लेकर के इनका उद्धार किया तो भगवान ने इन असुरों को और जय विजय को जो असुर हो गए भी प्रसाद के कारण से तो उनके उद्धार के लिए क्योंकि भगवान ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारा उद्धार हम करेंगे इसलिए अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया और जब ये असुर हुए और असुर होकर के जब इनकी बड़ी शक्ति हो गई और बड़ी शक्ति के द्वारा बड़ा उपद्रव करने लगे बड़ी तराई मच गई तब अब कारण बना कि सब पृथ्वी ब्राह्मण और देवता सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान जो है ये है आप जो है इनसे हमारी रक्षा करिए तब फिर भगवान ने अवतार दिया तो ऐसे परिस्थितियां कैसे बनती हैं भगवान के अवतार की उसका वर्णन शंकर जी कहते हैं ऐसे परिस्थितियां बनती हैं तो भगवान अवतार लेते हैं हृणयाक्ष है और हिरणाकश्यप हाटक लोचन मने हिरणयाक्ष हिरण्य के माने सोना लोचन के माने हाट, हाटक लोचन माने लोचन मने आंखें अक्ष मने आखें माने सोने की जिसकी आंखें थीं ऐसा जो है उसका नाम था चाहे हृदयाक्ष का हो चाहे हाटक लोचन को हो पर्यावासी सब दू और दूसरा जो था वो कनक कश्यप कनक के माने भी सोना है और कश्यप के माने है पलंग चारपाई जिसके ऊपर लोग बात सोते हैं तो जिसके सोने की चारपाई वो उसका नाम हृदया कश्यप और जिसके सोने की आंखें उसका नाम हृदय अब देखो जो नाम रखे जाते हैं ये इनसे लोगों को जो विचारवान व्यक्ति हैं नाम से ही समझ जाए कि कैसे हैं और अशुर किनको कहते हैं अब इन दोनों ये जो दोनों थे ये दोनों धन के लोलुप थे आश्री स्वभाव क्या है धन की लोलुप्ता जो है आशुरी सुधार बहुत लोभ करना धन को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए कोशिश करना और उनको धन ही सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु दिखाई दे तो तो वो हो गया हृणयाक्ष जिसकी आंखों में सोने सोना दिखाई दे वो क्या देखता रहता था कहाँ धन और मिले कहा सोना और मिले कहा धन और मिले अब तो उसको बस आंखों में सोना सोना दिखाई दे तारे तुमको तो निशाचर हो हृणयाक्ष हो और जिस व्यक्ति को सोना इकट्ठा करे और फिर उसके बाद में अपने उसके बिस्तर के ऊपर उसी को सोने का बिस्तर बनावे और नोट अगर मिल जाए तो उन्हीं के ऊपर बिछावे और उसी के ऊपर सोवे तो वो कौन है फिर हो गया अभी आजकल अखबारों में निकल रहा है कानपुर में एक ऐसा भ्रष्टाचारी तस्कर बदमाश जिसने की फिरौती में करोड़ों रुपए लिए डेढ़ करोड़ या तक करोड़ रुपए लिया अब करोड़ों रुपए नोट तमाम हो गए थे, अब वो नोट बैंकिंग में जमा नहीं कर सकता तो उसने क्या किया उनको नोटों को लेकर के उसने अपने चारपाई के ऊपर बिछाए गद्दा की तरह उसके ऊपर लेटता था लेटदा मैंने अब उनको कहाँ धरने जाए और कहाँ बचावे कैसे रक्षा करे इसलिए बिछा गए लेट करके ऊपर अब पता लग गया कि इसने के लिए पुलिस पहुंच गई ढूंढते ढूंढते हो गई उसको पकड़ा भी गया पकड़ा गया तो उसके बिस्तर में वो नोट निकले तो डेढ़ करोड़ के बजाय एक करोड़ फिर भी पकड़ लिए है? तो माने इन्हीं की कथा सबकी है ये कथा प्राचीन काल की कथा ऐसे ही लोगों की कथा यही हृदया यही हृण कश्यप है कोई दूसरे थोड़े हैं है? वैसे तो, तो ऐसा लगता है कि हिरणय छिरणा का सब नाम का कोई एक जंत होगा हाथी जैसा होगा कोई ऊँट जैसा होगा कोई बड़ा भारी होगा उसका मुंह बड़ा विकराल होगा ऐसा कोई रहता होगा आदमी नहीं होगा कोई और ही होगा ये सब सब बच्चों के दिमाग की बातें हैं लेकिन समझो जब बड़ी आयु में आ गए तो गंभीरता से समझो की इसी प्रकार के ये दुराचारी भ्रष्टाचारी दो लुभ क्रोधी जो लोग है यही सब निशाक्षर है तुलसीदास ने कई जगह इस बात को साफ कर दिया है बाढ़े असुर अभिमानी फिर ऐसे उस समय जहाँ वर्णन किया है उनके लक्षण बता दिए जे भी सन आप जा वहीं विप्रों से उनकी पूजा करवाते हैं साधन सन करवा सेवा ऐसे करके जो है ये सब निशाचर लोग उसके कार माँ नहीं माता पिता नहीं देवा माता पिता इत्यादि देवताओं को कोई नहीं मानता ऐसे जो है सब उनको बताएगी सब जिनके ऐसा आचरण भवानी ते जानो निश्चय सब जिनके की इस प्रकार का आचरण है समझ लो वही सब निशाचर हम्म ऐसे करके बता दिया तो वही रामायण तुलसीदास ने बताया कोई हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं उन्होंने जैसा कहा वही बात है कि ऐसे मनुष्य जो है वो जो ऐसे लोभी हैं कामी हैं क्रोधी हैं ये सब निशाचर है असुर हैं ये सब सब तो आपको अभी इससे ये भी पता चलता है कि भाई असुर तो कोई अच्छी चीज नहीं होता है असुर तो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होता है इसलिए हमें आसुरी स्वभाव से बचना चाहिए ऐसा न हो कि ऐसे दुर्गुण हमारे अंदर आ जाएं कि लोग बाग हमको भी असुर समझने लगें। ऐसा तो नहीं करना चाहिए देवता भाव में रहो सतपुरुष के सज्जन की तरह से रहो शास्त्र भगवान संत सभी जो अच्छे स्वभाव के सज्जन लोग हैं उनकी तो प्रशंसा करते हैं और जो असुर हैं उनकी निंदा करते हैं तो निंदनीय कार्य न करें और असुर रूप न धारण करें और असर होने में दोनों बातें हैं एक तो बदनामी भी है अपमान भी है और उसके बाद दुष्परिणाम भी है उसके बाद में विनाश भी होता है सभी असरों का विनाश होता है तो विनाश की गति को क्यों जाए सन्मार्ग पर चलते रहे ये सब बार बार ब्राह्मायण में भी बार बार शिक्षा यही है सभी और और ग्रंथों में भी सभी धर्म की शिक्षा भी माने यही शिक्षा है हर बार हर प्रकार से तो कहते कनिप कसवर हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मदमोचन कहते सुरपद माने ये बड़े शक्तिशाली हुए और इंद्र की शक्ति को भी इन्होंने चुनौती दे दी माने इंद्र से भी लड़े और उनको भी हरा दिया इंद्र देवताओं के राजा और बड़े शक्तिशाली राजा इंद्र भी युद्ध करते हैं बड़े शक्तिशाली हैं शासन रखते हैं सबके ऊपर लेकिन ये तो इतने असुर भयंकर हो गए कि इंद्र की भी इनके ऊपर बस नहीं चला इंद्र भी हार गए उनसे तो जब इंद्र भी इनसे हार गए तब भगवान ने उनके लिए उतार दिया अगर संसार में इन से पार पा जाए सरकार पार पा जाए या कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो इनका दमन कर दे तो भगवान को उतार की जरूरत नहीं है लेकिन अगर यही लोग जो है संसार में कोई उनसे उनको उनको रोक न सके कोई भी उनका उनसे बचाव न कर सके समाज की तो फिर भगवान को उतार लेना पड़ता भगवान को तो हरे दर्जे अंत में उतार लेना पड़ता है ऐसे नहीं की छोटी छोटी बातों में भगवान हर वक्त उतार लेने में इसलिए ये इंद्र भी जिनको की जब इनसे हार गया तब भगवान ने उतार लिया विजयी समर वीर विख्यात ये दोनों हृणाक्ष हृणा का शिव्य थे ये बड़े विजयी थे मैंने युद्ध लड़ते रहे हर युद्ध में जीत जाते थे बड़े वीर थे बड़े विख्यात हो गए ये कहीं हारे नहीं ऐसे हो गए तो धरी बराह बप एक निपाता तो फिर उन्होंने भगवान ने बराह का रूप धारण किया बराह के मैंने सुकर सुकर सुअर का रूप धारण करके भगवान ने उतार लिया तो बारह अवतार कहलाता शुकर का अवतार जो है तो सुवर का रूप धारण किया भगवान ने और उसके बाद फिर उसको जो है वो एक ने पाता माना जो हृणयाक्ष था उसको जो है भगवान ने सूकर होकर के मारा और जो दूसरा था हिरण कश्यप और वही नरिहर दूसर को नहीं मारा नरिहर के माने नरसिंह नर। होकर के तो नरसिंह रूप धारण करके फिर भगवान ने हृण कश्यप को मारा तो इन दोनों भाइयों को मारने के लिए भगवान को दो बार अवतार लेना था और इसके बाद फिर यही दोनों जो हैं, फिर रावण कुंभकर्ण हुए तो उनको मारने के लिए भगवान ने राम अवतार रहना पड़ा तो एक ही अवतार में रावण कुंभकर्ण दोनों को मार दिया और फिर उसके बाद में तिवारा जो हैं कंस और शिशुपाल पैदा हुए वो भी यही थे कंस और शिशुपाल उनको भी मारने के लिए भगवान कृष्ण अवतार लिया तो उन दोनों को जो भगवान ने मारा कंस को भी मारा शिशुपाल को भी मारा बाकी और लोगों को तो और ने मार दिया अर्जुन ने मार दिया किसी ने मार दिया और को लड़ा दिया और किसी से मर गए तमाम लोग लेकिन इन दोनों को कंस को और शिष्यपाल को भगवान ने अपने हाथों से मारा क्योंकि उन्होंने वरदान दे रखा था कि हम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे तो इस प्रकार से तीन बार जो है इन असरों ने अवतार लिया और भगवान ने अवतार लिया चार बार तो कहते हैं धरी बरा बप एक निपाता एक बार शरीर धारण करके बारह का धारण करके हृणाक्ष को मारा हृदयक्ष ने क्या किया था कि सारी पृथ्वी भी उठा लिया गया और ले जाकर तो पृथ्वी को ही बिस्टा में मल्म के भीतर छिपा दिया जा करके ऐसा दुष्ट वो राक्षस तो जब पृथ्वी की दशा दशाई है तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने उतार लिया अब देखो जैसे अभी बता दिया भगवान भगवान शंकर जी ने कहा कि भगवान क्यों उतार लेते हैं कहीं विपरों के लिए अवतार लेते हैं कहीं देवताओं के लिए अवतार लेते हैं कहीं गाय के लिए अवतार लेते हैं कहीं पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं तो ये कथा जो है धरणी की चार चार बताया उन्होंने विप्रधेन सुर धरणी इनके जैसे सीधे ही से धरणी तो इनके अवतार के लिए भगवान इनकी रक्षा करने के लिए थे एक बार पृथ्वी जो है इस प्रकार हृणयाक्षण पृथ्वी को मल में जा कर के दबा दिया जा करके तब कौन उसमें मल के भंडार में से कौन निकाले जा करके वहां से किसी की हिम्मत नहीं उसमें से उसको बचावे कोई देवताओं का बस भी नहीं चले इंद्र देवता जो उनकी हिम्मत न पड़े की मल में से निकाल करके लाओ पृथ्वी को तब भगवान ने कहा भाई अब ये काम हम को करना पड़ेगा तो भगवान ने सूअ का अवतार धारण किया और सूअर के लिए मल कोई कोई कठिनाई कठिन की बात नहीं है सूअर मल के भीतर घुस जाए वहां से जो भी पड़ा हो मल के भीतर से निकालना उसको उसको क्या लगता है तब तो भगवान ने सूकर का अवतार ले लिया उस मल के भीतर घुस गए पृथ्वी को निकाल है जब निकाल है तो जब पृथ्वी को लेकर के चलने लगे तो हृणयाक्ष जो था वो बड़ा क्रोधित हुआ भाग्य अच्छा ये ऐसा आ गया कि यहां से पृथ्वी को लिए जाता है उन्होंने तो फिर उसको जो है उससे लड़ाई लड़ी तो हृदयाक्ष की और भगवान की बरा रूप भगवान की दोनों की लड़ाई हो गई और दोनों की लड़ाई में लड़ते लड़ते लड़ते लड़ते अंत में हृदयाक्ष मारा गया तब तो पृथ्वी की रक्षा हुई तो एक तो इस प्रकार के अवतार की कथा हो गई उनकी और दूसरी वही नरहरी दूसरा पुनि मारा और दूसरा फिर प्रहलाद की वजह से फिर उन्होंने भगवान ने, ने नरसिंह रूप धारण किया हृणा कश्यप का वध किया ये कथा तो ज्यादा प्रसिद्ध है उतनी हृणाक्ष की कथा प्रसिद्ध नहीं है बरा रूप की कथा प्रसिद्ध नहीं है नरसिंह भगवान की तो प्रसिद्ध ही है कि फिर उसके हिरणा कश्यप का पुत्र प्रहलाद हुआ और प्रहलाद हो गया भगवान का भक्त अब वो जहा कहीं भी पढ़े और जहां कहीं अपने साथियों के साथ खेले उन सबको भक्ति सुख सिखावे उन सबसे कहे के नारायण नारायण कहो राम राम बोलो इस प्रकार से उनको सबको भगवान की भक्ति उनको सबको सिखा दो सबसे कहे कि देखो भगवान की भक्ति ही जीवन का सार है क्या तुम और तुम ये विद्या तुम, तुम, तुम, तुम, तुम क्या पढ़ते हो ये तुम सब किताबें ये सब इनमें इनमें क्या रखा हुआ है अगर तुमने भगवान का नाम नहीं सीखा तो इनको किताबों को पढ़ने से तुम्हें क्या होगा ऐसे करके प्रहलाद उनको सबको सिखाया गया तो उसके गुरु जो थे वो भी परेशान कहेंगे देखो हिरणा सुनेगा तो क्या कहेगा कहेगा कि हमारे लड़के को राम नाम कहना सिखा दिया तुमने नारायण नारायण करना सिखा दिया तुमने ये दस लड़के तुम्हारा सत्यानाश कर दिया तुमने ऐसे करके करेगा वो बहुत गुरु बहुत परेशान है उसको करने के लिए फिर नहीं मारा तो फिर गुरु ने जाकर शिकायत की कहा कि भाई तुम्हारा लड़का जो है हम तो हार गए तुम और कहीं पढ़ने की व्यवस्था कराओ इसको हमारे कहने सम्मानता नहीं हम चाहे जितना पढ़ा वही तो नारायण नारायण करता रहता <coughs> तो प्रहला हिरण ने प्रहलाद को पहले समझाया फिर डांटा मारा कहा कि देखो तुम ऐसा क्यों करते हो और तुम्हें सुनो तो बहुत उसको धमकाया लेकिन वो यावाद नहीं माना उसका भगवान की बोलता रहे तो पढ़ाई लिखाई उसकी बंद भी हो गई मान तो उसके बाद में भी वो भगवान का नारायण का नाम ही तब भी लेता अब तो हिरणा कश्यप बहुत परेशान हो गया किस कैसे इसको जो है ये ये हमारे राज्य में जहाँ राज्य में सबके सब, सब असुर असुर सब जगह है सारी प्रजा हमारा असुर हम भी राजा असुर उसमें एक ये कहाँ से आ गया एक जो है इसके बीच में गुण की तरह सा एक ये कोड पैदा हो गया ये भगवान का नारायण नारायण बोलता रहता है उससे कहे कि देखो नारायण फारायण क्या होते हैं हम सब नारायण स्वामी हैं ही हम ही राजा हैं हम ही नारायण है हम ही है, भगवान हैं और कौन भगवान होता है हमारे अलावा कौन भगवान है ऐसे करके उसको डांटा तो प्रहलाद जब नहीं माना तो उसको मारने के बहुत उपाय किए गए तो तुम्हें मालूम ही उसकी एक बहन थी होलिका उसका नाम था तो होलिका को ये वरदान था कि वो आग में भी बैठ जाए तो जलती नहीं थी तो एक बार होलिका इनको प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ गई और आग लगा दी गई तो होलिका अब हुआ क्या वैसे तो होलिका को नहीं जलना चाहिए था आग में प्रहलाद को जल जाना चाहिए यही तो योजना बनाई गई लेकिन हो गया उल्टा भगवान की कृपा से प्रहलाद तो गए बच होलिका जो जिसको कि आग में नहीं जलना चाहिए वही जल गई अब होली जो जलाई जाती है तो उसमें होली उसे क्यों कहते हैं होलिका जो है वो हिरणा की दहन है वो उसी समय जली थी और भक्ति की रक्षा हुई थी होली का जल गई थी निशाचरी तो होली जलाई जाती तो निशाचर जलाया जाता निशाचरी जलाई जाती जिससे निशाचर स्वभाव कदम हो इसलिए होली जलाई जाती है भक्तों की रक्षा हो इसका प्रतीक होली है तब देखो सब अपने पौराणिक कथाओं से ये सब परंपराएं अपनी जुड़ी हुई दूसरे विदेशी लोग देखे तो कहें देखो ये लोग आग जला देते थे और एक त्यौहार मनाते हैं आग जला करके त्यौहार मनाते हैं बड़ा जंगली लोग हैं लेकिन यहाँ इसके पीछे ये प्रतीक है होली जो है वो निशाचरी स्वभाव को नष्ट करके भक्ति की स्थापना करे ज्ञान की स्थापना करे इसलिए होली होती है प्रहलाद को मारने के लिए एक पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया उसने तो भी नीचे गिरा करके नहीं मारा समुद्र में फेंक दिया गया तो वहां डूबा भी नहीं अस्त्र शस्त्रों से मारा गया तो भी नहीं मारा अब देखा कि प्रहलाद तो किसी प्रकार से मरते ही नहीं तक चिड़चड़ा करके एक दिन जो है हरणा कश्यप कहने लगा कि तुम्हारा कौन भगवान है जिसका नाम लेते रहे तो कौन तुमको बचाता है तो कहा वो तो सब जगह सब जगह तो बता पाए यहाँ पे? तो कहा जहां बताओ तो हम दिखा दें कहा सब जगह तो तो एक खम्बई उसके सामने था जहां दरबार में बैठा था तो खम्बई बता दिया कि देखो इस खम्बे में भी क्या क्या हाँ खम्भे में भी, भी। प्रहलाद को तो पूरा विश्वास था परमात्मा सब जगह तो सब जगह है उसको सब जगह दिखाई भी देता था ज्ञान भगवान की भक्ति पर तो वैसे हिरणा कश्यप ने उसको खम्बे के ऊपर ही गदा मार दी और तोड़ दिया खंबा और तो बड़ी जोर से उसने अपनी पारा शक्ति लगा करके जैसे गदा मारी तो खम्बा टूट गया वो जो तो खम्बा टूट गया तो उसके पीछे से नरसिंह भगवान निकला और निकल करके फिर तो उसको ये था तो हिरणा कश्यप ने बड़ी तपस्या की थी ये भी थी कि हम पृथ्वी पर न मरे हम आकाश में न मरे हम यहाँ न मरे हम वहां न मरे तमाम दुनिया भर की बातें थी तो भगवान ने उसको मारने की हम किसी न मनुष्य से मरे न हम इससे मरे न उससे मतदान मैंने कितनी बातें करें तो फिर भगवान ने उन सबको बचाते हुए अब उसके बरदान के अनुसार उसको उठा करके अपनी जांग पर रखा और बिना अस्त्र के कागे हम किसी अस्त्र से ही न मरे तो भगवान ने अपने अनाखूनों से उसका पेट माड़ा हम किसी मनुष्य के मारे न मरे अब सिंह का रूप धारण किया आधा सिंह बने आधा मनुष्य बने तो वो तो जैसा वरदान था उस तरह से भगवान को बनना पड़ा उसी प्रकार बन करके तब उसका पेट काड़ा उसको और उसको इस प्रकार से मारा है ना कश तब तो उसको वो हो, एक अवतार में जय और विजय इस प्रकार से हृणा कश्यप और छुए और भगवान ने उनको इस प्रकार से उनको मार के खत्म किया तो वही नरिहर दूसर पुरी मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा अब देखो इसमें भक्त भगवान के भक्त जो प्रहलाद का यश बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया उससे एक देखो प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की और भगवान प्रहलाद भगवान के ऐसे महान भक्त हुए तो भगवान एक काम ये भी करते हैं कि अपने भक्तों का यश भी बढ़ाते हैं भगवान के कई काम हैं उनमें एक काम ये भी है कि अपने भक्तों को यश देने का विधान करते रहते हैं कोई व्यवस्था ऐसी करेंगे जिससे भक्तों का नाम ज्यादा हो यश उनका बढ़े तो भय निशाचर जाये महावीर बलवान तो वही जाकर के हृणा कश्यप हृणाक्ष जो है कौन हुए वही जाकर के निसाचर बड़े बलवान निशाचर हुए कुंभकर्ण रावण सुभट उन्हीं का एक का नाम कुंभकर्ण हुआ दूसरे का नाम रावण हुआ रावण कुंभकर्ण ये दोनों राक्षस जा जाकर के इनका ये दूसरी बार राक्षसी रूप धारण किया तब भगवान राम ने तो सूर्य विजय जगजान ये देवताओं के ऊपर विजय इन्होंने प्राप्त कर ली थी और उनको जो है ये कष्ट दे रहे थे तो आप देखते हैं कि ये निषाक्षर लोग कहीं तो पृथ्वी इसी के पृथ्वी को ही जैसे की हृणाक्ष ने पृथ्वी का ही जो है अपहरण कर लिया तो ऐसे लोग पृथ्वी को दुख देने वाले होते हैं और कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो देवताओं को दुख देने वाले होते हैं तो रावण जो हुआ ये देवताओं का विरोधी था मुख्य विरोधी जो था ये देवताओं का पृथ्वी से उतना विरोध नहीं था और और से उनका इतना विरोध नहीं था जितना देवताओं से देवताओं से और दैवी स्वभाव के जितने लोग थे उनसे बड़ा उसको विरोध था इस प्रकार का ये हुआ तो कहते हैं कि महावीर बलवान जो है ये रावण कुंभकर्ण आगे भी देख लो थोड़ा मुकुत न भय हते भगवाना तीन जन्म दुज बचन प्रवाना एक बार तीन के हितला शरीर भगत अनुरागी कश्यपित पिता माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कलप यही विधि अवतारा चरित पवित्र की संसारा एक, एक कलप सुर देखि दुखारे, दुखारे। समर जलंधर सन सबहारे शंबुकन संग्राम अपारा जनुज महाबल मरन मारा परम सती असुराधिप नारी तेह बलताहि न जिति पुरारी छलिक्युता सुब्रत प्रभु सुरजीन और जब तुम जाने मरम तब श्राप को कर दीन सिया पर रामचंद्र की जय राम पवन सुत हनुमान की जय तो भाई सब संतन की जय तो मुकुट न भाई हते भगवाना तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने यदि उनको हिरण्याक्ष हृदय कश्यप को मारा लेकिन वो मुक्त नहीं हुए तीन जन्म में तुझे वचन प्रवाना प्रवाणा विप्रकाने सनत कुमारों ने ये बर, उनको साथ दिया था कि तुम तीन जन्म में असुर हो गए तीन बार एक बार शरीर नष्ट होगा दूसरी बार दूसरी बार तीसरी बार तीन बार जब भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे तब तुम इससे आसरी स्वभाव से तुम्हारा छुटकारा होगा तो इसी कारण से वो हृणाक्ष हृणाक्षणा कश्यप को भगवान ने स्वयं मारा लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हुए रावण कुंभकर्ण हुए फिर रावण कुंभकर्ण को मारा तो भी मुक्त नहीं हुए तब उसके बाद फिर जो वो जब ये कंस और शिष्यपाल हुए भगवान कृष्ण ने मारा तब मुक्त हुए तो एक बार की कथा तो इस प्रकार की है तो एक बार तीन कैत लागी धरे शरीर भगत अन भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान उन्होंने जो है इस प्रकार से शरीर धारण किया भक्तों पर कृपा भगवान ने की देखो नारायण ने विप्रो की सनत कुमारों ऊपर भी कृपा की सनत कुमारों के शाप को झूठा नहीं किया एक तो ये भी कृपा हुई उनके ऊपर दूसरे और जय और विजय भी भगवान के भक्त हैं तो उनको भी उनके ऊपर भी भगवान ने कृपा की उनके लिए भगवान ने अवतार लिया अवतार लेकर के राम उनके आसुरी शरीर से उनको मार करके उनका उद्धार किया <coughs> तो ये कृपा हुई भगवान की जिस प्रकार से उद्धार तो भगवान की कृपा तो अनेक प्रकार की है अगर भगवान जो है वो हृणाक्ष और हृण कश्यप को मारते हैं तो ये मारने के माना यह नहीं कि उनका कोई खराबी की ये तो उनका उद्धार किया भगवान ने रावण और कुंभकर्ण को तो युद्ध में मारा तो मार करके कोई उनके साथ खराबी नहीं की कहीं उनको मारा तो देखो भगवान ने बहुत खराब काम किया ये तो लौकिक बात है अब भगवान के उनकी जीवन कथा के रहस्य को समझो तो ये समझना होगा कि भगवान ने रावण कुंभकर्ण को मार करके उनको आसुरी शरीर से उनका उद्धार किया इसलिए उनको मारा ये तो उन्होंने कृपा की उनके ऊपर उनके लिए शरीर धारण किया उनको मारा छुटकारा दिलाया शरीर से ये कहते हैं, ये भगवान की कृपा है ये अब कहते हैं देखो जब इस, प्र, इस प्रकार से जब ये रावण कुंभकर्ण हुए तब भगवान ने कैसे शरीर धारण किया कि कश्यप कश्यपित हा पितु माता उस समय कश्यपित जो थे यही भगवान के कौशल्या और दशरथ होकर के माता बनकर के आए तब भगवान ने इनके यहाँ उतार लिया मैंने जिस कल्प में जय और विजय रावण बन करके आए थे उस कल्प में भगवान राम ने जब अवतार लिया तब दशरथ और कौशल्या कौन थे एक पूर्व जन्म में जो कश्यप और कश्यप ऋषि थे उनकी पत्नी थी अदिति ये दोनों ने जब शरीर धारण किया दोबारा शरीर धारण किया राजा दशरथ हुए कौशल्या हुए तब उनके यहाँ भगवान ने पुत्र रूप में आकर के अवतार लिया ये कैसे और कहीं दूसरी जगह आगे चल करके देखेंगे जहां पर की फिर ये जो है ये नहीं मन आते हैं वे कौशल्या बनते हैं उनकी कथा भी आगे चल करके आएगी तो वो दूसरे कल्प की कथा है तो किसी कल्प में कौशल्या और दशरथ कोई बनता है और किसी कल्प में कौशल्या दशरथ कोई दूसरा बनता है ये सब बताते हैं आप तो कश्य वर्जित माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कल्प यही विधिया उतारा तो एक कल्प में ये देखो एक कल्प की कथा ये है मन कल्प कल्प में कथा का रूप बदल जाता है थोड़ा थोड़ा तो कहते हैं एक कल्प यही विधिया उतारा चरित पवित्र किए संसारा इस प्रकार से भगवान ने संसार में चरित चरित पवित्र किए संसारा भगवान ने संसार में आकर के पवित्र चरित्र किया एक अर्थित यह हुआ और दूसरा चरित्र क्या हुआ कि चरित पवित्र किए भगवान के चरित्रों ने संसारा पवित्रहा संसार ही पवित्र हो गया ऐसा चरित्र भगवान ने किया मैंने संसार में जो तमाम असुर हो गए थे और अपवित्रता छा गई थी असुर मार दिए साधु स्वभाव के सब लोग संत लोग हो गए तो सब पवित्र हो गया संसार इस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया अब दूसरे कल्प की बात करते हैं फिर कहते हैं कि देखो एक कल्प सूर्य देखा दुखारे एक कल्प मैंने उसी कल्प में नहीं दूसरे कल्प की बात तो दूसरे कल्प में क्या किया कि एक कल्प एक कल्प सूर्य दे दुखारे एक दूसरे कल्प में जब देखा कि देवता लोग बहुत दुखी हैं और समर जलंधर सन, सन सब हारे और जलंधर से सब लोग हार गए एक एक बार ऐसा हुआ कि जलंधर नाम का एक निशाचर पैदा हो गया वो जलंधर था निशाचर उसकी पत्नी जो थी वो उसका नाम था तुलसा या तुलसी वो बाद में तुलसी हुई वही जो है वो पत्नी उसकी थी अब वो वो तो बड़ी पति स्त्री थी वो बड़ी पति थी जैसे उधर देखते हैं कि मंदोदरी और रावण तो मंदोदरी तो बड़ी सती साध्वी सती, सती स्त्रियों में से उसका गिनती की जाती है वो है निशाचर बन सके लेकिन बड़ी सती स्वभाव की धर्मात्मा बड़ी शांत स्वभाव की बड़ी भगवान की भक्ति भग आगे देखते हैं लंका कांड में कि मंदोदरी जो है बराबर रावण को समझाती रहती है और भगवान राम की महिमा सुनाती रहती है उनका विराट रूप भी बताती रहती है अनेक अवतारों की कथा सुनाती रहती है इसके माने वो जो है वो हो बड़ी ज्ञानमान है बड़ी भगवान की भक्त है ऐसे ही यहाँ पर जलंधर की जो पत्नी थी तो वो भी ऐसा नहीं था कि जलंधर का निशाचर हो गया उसकी तो पत्नी भी निशाचर हो ऐसे नहीं था वो पत्नी निशाचर नहीं थी वो साध्वी थी बहुत अब जलंधर ने कि वरदान ऐसा था कि उसको जलंधर को कोई मारे नहीं मारा था जलंधर से जब युद्ध कोई करता था तो उसकी पत्नी के पातव्य का धर्म इतना पुण्य उसको प्रदान करता था जलंधर को कि जलंधर कहीं किसी से हारता नहीं था तो अपनी पत्नी के पुण्य के कारण से जलंधर निशाचर होते हुए भी किसी से युद्ध में हारता नहीं था एक बार शंकर जी जो है उनका दोनों का युद्ध हुआ शंकर जी ने जलंधर को मारने की कोशिश की और जलंधर और शंकर जी का युद्ध चला बहुत दिन तक हजारों हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा एक दूसरे के ऊपर मारते काटते आक्रमण करते रहे शंकर जी लड़ती रहे लड़ती रहे तो देवता लोग फिर भगवान के पास गए कहा कि देखो तो शंकर जी को तो हजारों वर्ष हो गए अब उनको मारे नहीं मरता तो जलंधर तो भगवान, तो भगवान ने कहा कि असल में वो न, उनके मारे नहीं मरेगा क्योंकि जब तक कि उसकी पत्नी पतिव्रता है तब तक वो जलंधर मर नहीं सकता शंकर जी मारना चाहे तो मरेगा नहीं तो देखो वहां तो पतिव्रत धर्म की एक तो महिमा बढ़ाई भगवान ने और दूसरे उसके जलंधर जो है उसको मारने के लिए फिर एक व्यवस्था भी भगवान ने बनाई जब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा अच्छा जलंधर को मारने की परम व्यवस्था करते हैं देखो तो उन्होंने फिर क्या किया समुकीन संग्राम में इसलिए लिखते है देखो शंकर जी से जलंधर का बड़ा बहुत दिनों तक युद्ध हुआ और धनुज महाबल मरे मारा शंकर जी के जब मारे वो नहीं मरा तो परम सती असुराधिप नारी तो उसके के माने उसने साज की जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी सती थी उसके कारण नहीं मरता था तो बलता ही न जीत पुरारी उसके बल के कारण से वो शंकर जी भी उस जलंधर को नहीं मार पाए तब जब वो भगवान ने फिर क्या किया क्या भाई मारना तो असुर है मरना तो असुर कुछ चाहिए असुर का तो विनाश का परिणाम अपने शास्त्रों का और धर्म की व्यवस्था इस प्रकार की है जो दुराचारी अत्याचारी हैं आसुरी स्वभाव हैं, उनका विनाश जरूर होना चाहिए तो भैया इसका विनाश कैसे हो तो उसकी युक्ति लगाते हैं कहते छल कर टारे उत तो उसकी पत्नी जो थी उसके व्रत को पातिव्रत के धर्म को छल पूर्वक भगवान ने जलंधर का रूप धारण करके उसकी पत्नी के पास भगवान गए और जब उसका पार्थिवव्रत धर्म नष्ट हो गया तब जब वो हो गया तब उसने जो वो हो की शक्ति कम हुई और जब जलंधर की शक्ति कम हुई तब भगवान शंकर जी ने जलंधर को मार पाया जलंधर तो मर गया लेकिन जब जलंधर मर गया तब उसकी इस पत्नी को पता चला कि अरे हमको तो ये भगवान ने नारायण ने विष्णु भगवान ने हम हमको तो है ये ठग लिया इस प्रकार से हमको धोखा दिया तब उसको क्रोध आ गया उसने और भगवान को भी साथ दे दिया तो कहते तो जब ही जाने मरम मरम को माने ये पता चला कि जलंधर नहीं था ये भगवान ही विष्णु भगवान थे तब उसने जो है जब मरम उसको मानमत साप तो कोप कर दीन तो उसने जो है उसने इनको भगवान को शाप दे दिया तो शाप दे दिया कि मैंने उस उसके बाद फिर वही जलंधर जो है आगे चल करके कथा आगे कल देखेंगे तो कहते हैं कोई वही जलंधर फिर रावण हुआ जाकर के और ये जो है इसकी जो है पत्नी जो थी है पतिव्रता पत्नी थी वही फिर मंदोदरी हुई जाकर तो इस प्रकार देखो कथा का एक जन्म से दूसरे जन्म में संस्कार व्यक्तियों के कैसे जाते हैं और कैसे व्यक्तियों के संस्कार बिगड़ते हैं आश्रय स्वभाव कैसे बनता है आश्री स्वभाव से विनाश कैसे होता है ये सब जीवन जो है वो एक एक जीवन की जीवन की बातें नहीं है ये तो यानी कितने जीवन हम लोगों के सबके पहले हो गए अब ये जीवन चल रहा है जैसे भलाई भुराई काम कर रहे हैं अगला जीवन फिर आने वाला है उसमें भी उसी प्रकार के परिणाम होने वाले हैं तो ये तो एक जीवनों की एक लंबी श्रृंखला है बड़ी लंबी कथा है कोई एक जीवनी की बात को लेकर के उन्हें भलाई बुराई करके और उसी का सब अंत देख लो तो यही सब अंत नहीं है उसके बाद में भी सब ये होता रहता है सब इस प्रकार से ये भी सब शास्त्र अपने बताते रहते हैं कि आगे की भी तैयारी रखो इस जन्म के आगे की विशेष रूप से वृद्धावस्थान वृद्धावस्था के मान है अब दूसरा शरीर प्राप्त होने के में देर नहीं है।, है उसमें क्या होगा कहां जाएंगे उसके लिए सावधान नान्यापृहारगुपतेह सत्यं मदीए भवान चुनाखिलात्मा भक्ति प्रय्छ रघुपुंगव निर्भरामे काोषरहित कंज श्रीराम जय ओं जय जय राम जै